आंतरिक प्रकाश अब्दुल बहा ने कहा लगभग एक हजार वर्ष पूर्व मित्र सभा के नाम से ईरान में एक सभा का गठन किया गया जिसके सदस्य सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ मुख संपर्क के लिए आपस में एकत्रित होते थे दिव्य दर्शन फिलास्फी को उन्होंने दो भागों में बांटा एक वह है जिसका ज्ञान पाठशालाओं तथा महाविद्यालयों में व्याख्यानों तथा अध्ययन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है दर्शनशास्त्र की दूसरी किस्म प्रबुद्ध व्यक्तियों अथवा आंतरिक प्रकाश के अनुयायियों की थी इस दर्शनशास्त्र की पाठशालाएं खामोशी से लगती थी मनन चिंतन करते और प्रकाश स्रोत की और उन्मुख हो उस केंद्रीय प्रकाश से प्रभु राज्य के रहस्य उन लोगों के हृदयों पर प्रतिबिंबित होते थे सभी देवी समस्याएं ज्योति की इस शक्ति द्वारा सुलझाई जाती थीं ईरान में मित्र सभा का बहुत अधिक फैलाव हुआ और वर्तमान समय में भी ऐसी सभाएं मौजूद हैं उनके नेताओं द्वारा अनन्य पुस्तकों तथा पत्रों का सृजन हुआ जब से अपने सभा भवन में एकत्रित होते हैं तो चुपचाप बैठकर मनन चिंतन करते हैं उनका नेता किसी विशेष प्रस्ताव से आरंभ करता है और एकत्रित जनों से कहता है आप इस समस्या पर चिंतन करें तब अपने मन को अन्य सब बातों से मुक्त कर वे बैठकर विचार करते हैं और शीघ्र ही उसका उत्तर उन पर प्रकट हो जाता है कई पेचीदा दैवी प्रश्न इस आंतरिक प्रकाश द्वारा सुलझाए जाते हैं मानव के मानवपट पर सत्यता के सूर्य की करणों से प्रकट होने वाले कुछ जटिल प्रश्न इस प्रकार हैं: मानव आत्मा की वास्तविकता की समस्या आत्मा का जन्म एहलोक से इसका दिव्यलोक में जन्म आत्मा का आंतरिक जीवन तथा शरीर छोड़ने के बाद इसकी परिस्थितियों का प्रश्न वे समय के वैज्ञानिक प्रश्नों पर भी चिंतन करते हैं और उन्हें भी इसी प्रकार हल किया जाता है ये लोग जो आंतरिक प्रकाश के अनुयायी कहलाते हैं शक्ति के सर्वोच्च बिंदु पर पहुंच जाते हैं तथा हट और अनुकरणों से पूर्णतया मुक्त होते हैं जनसाधारण ऐसे लोगों द्वारा कही बातों पर विश्वास करते हैं वे स्वयं अपने ही बीच सभी रहस्यों को सुलझाते हैं आंतरिक प्रकाश की सहायता से यदि वे कोई हल ढूंढ निकालते हैं तो वे उसे स्वीकार कर लेते हैं और बाद में उसकी घोषणा करते हैं अथवा वे उसे अंधानुकरण का मामला ही मानते हैं वे ऐसी बातों का भी चिंतन करते हैं जैसे कि दिव्यता की अनिवार्य प्रकृति दैवी प्रकाशन इस संसार में ईश्वर के अवतार का प्राकट्य आदि सभी दिव्य तथा वैज्ञानिक प्रश्नों को वे आत्मा की शक्ति द्वारा ही हल करते हैं बहाउल्लाह का कहना है कि प्रत्येक तथ्य में एक ईश्वरीय चिन्ह होता है विवेक का प्रतीक चिंतन है और चिंतन का प्रतीक खामोशी है क्योंकि किसी मनुष्य के लिए एक ही समय दो काम करना असंभव है वह एक ही समय चिंतन और बातचीत नहीं कर सकता यह एक स्वयंसिद्ध तथ्य है कि जब आप चिंतन करते हैं तो आप अपनी आत्मा से संबोधित होते हैं मन की उस परिस्थिति में आप अपनी आत्मा से कुछ प्रश्न पूछते हैं और आत्मा उनका उत्तर देती है प्रकाश छा जाता है और सच्चाई प्रकट हो जाती है आप किसी प्राणी को मानव के नाम से नहीं पुकार सकते जो इस चिंतन शक्ति से वंचित हो इसके बिना वह केवल पशु होगा जानवरों से भी निम्न चिंतन शक्ति के द्वारा मनुष्य अनंत जीवन को प्राप्त होता है इसके द्वारा वह पवित्र आत्मा का श्वास प्राप्त करता है दिव्य आत्मा की कृपा चिंतन और मनन द्वारा प्रदान की जाती है चिंतन के दौरान स्वयं मानव आत्मा को ज्ञान और शक्ति उपलब्ध होते हैं इसके द्वारा मनुष्य की दृष्टि के सामने वह बातें प्रकट होती हैं जिनके बारे में वह कुछ भी नहीं जानता था इसके द्वारा उसे दिव्य प्रेरणा मिलती है इसके द्वारा उसे देवी आहार प्रसाद प्राप्त होता है रहस्यों के द्वार खोलने के लिए चिंतन एक चाबी है उस परिस्थिति में मानव अपने आप में निराकार बन जाता है उस परिस्थिति में मानव अपने आप को बाहरी वस्तुओं से परे हटा लेता है उस आत्मनिष्ठ मनस्थिति में वह आध्यात्मिक जीवन के सागर में डूबा होता है और रहस्यों का उद्घाटन कर सकता है उदाहरण के लिए मानव का विचार कीजिए जो दो प्रकार की दृष्टि से युक्त है जब अंतर्दृष्टि की शक्ति का प्रयोग किया जाता है तब बाह्य दृष्टि की शक्ति काम नहीं करती चिंतन शक्ति मनुष्य को पशु प्रकृति से मुक्त करती है वस्तुओं की वास्तविकता से परिचित कराती है और मनुष्य को ईश्वर के संपर्क में लाती है यह शक्ति विज्ञान तथा कलाओं को अगोचर जगत से गोचर जगत में लाती है चिंतन शक्ति द्वारा आविष्कार संभव हो जाते हैं बहुत बड़े बड़े कार्यों को संपन्न किया जाता है इसके द्वारा राज्य प्रशासन निर्विघ्न रूप से चल सकते हैं इस शक्ति द्वारा मानव स्वयं प्रभु राज्य में ही प्रवेश पा जाता है फिर भी कुछ विचार मनुष्य के लिए बेकार होते हैं वे उन लहरों के समान होती हैं, जो व्यर्थ ही सागर में उठती रहती है परंतु यदि चिंतन शक्ति आंतरिक प्रकाश से आच्छादित हो और दैवी गुणों से चरित्रित हो तो परिणामों की पुष्टि होगी चिंतन शक्ति दर्पण के समान होती है यदि आप इसे सांसारिक वस्तुओं के सामने रखेंगे तो यह उन्हें प्रतिबिंबित करेगा आथा यदि मानव आत्मा सांसारिक विषयों पर चिंतन कर रही हो तो उसे उनका ज्ञान प्राप्त होगा परन्तु यदि आप अपनी आत्माओं के दर्पण को स्वर्ग की ओर मोड़ते हैं तो दिव्य नक्षत्र मंडल और सत्यता के सूर्य की किरणें आपके हृदयों पर प्रतिबिंबित होगी और प्रभु राज्य के सद्गुण आपको प्राप्त होंगे